लवर्ण ये समस्त पद है पूरा है ना एक ही पद है हम इसे पढ़े लेते हैं लवर्ण अति उष्ण तीक्षण रुप से विराजना अति आया है जा जा जा ना अति का संबंध उष्ण के साथ है पर दीपक न्याय से अति का अनुय दोनों ओर कर लेना चाहिए दोनों ओर कर लेना चाहिए दोनों दोनों तो करता है ना। और तो अति और अति विदाही ठीक है दोनों तरफ जाएगा और ऐसा करना पड़ेगा वो दुख शोका में राहत राजस आहार का विशेषण है राजस आहार क्या प्रदान करते हैं होने भी क्या होगा दुखी के साक्षात आए हैं तो ध्यान देना तात्कालिक जो पीड़ा होती है जो सात तात्कालिक की तात्कालिक जो होती है ना पीड़ा उसे और तीन वस्तु से होने वाली जो दीर्घकाल तक पीड़ा होती है उसे कैसे ठीक है सात कभी तात्कालिक को सुखिए और इस वस्तु के विियोग से दीर्घकाल तक जो पीड़ा होती है होता है उसे सूक्ष्म आमेर का सहयोग है और रोग को प्रदान करना चाहिए क्या हाँ अन्न खाने से भी है ना बीमारियाँ इतनी बढ़ेंगी सब कुछ हो जाएगा शरीर में भी नहीं है ना तो सबसे अन्य अन्य का भी प्रभाव पड़ता है जैसे ही सातवीं अंड का भोजन सांधे को का कोई सेवन करे ईश्वर की आराधना करें उसको नहीं ज्यादा तो जो दुख शोक होते हैं जिससे राज्य कार्यक्रम पड़ते हैं ईश्वर की आराधना करता है सातवी कार का सेवन करता है तो दूसरे जैसे दुख उसको तो राजन वाले को तो ही ज्यादा है ना वो नहीं करता होगा मतलब आप कहेंगे शोक होगा इस वस्तु के तो उसका क्या संबंध संबंध है है यही उसकी सहन करने के सामने सामर्थ्य नहीं रहेगा प्राकृतिक मनुष्य में सब सामर्थ्य होते हैं दुख को सहन करने का शोक को सहन करने का दुख शोक तथा रोग को प्रदान करने का कौन जी आहार है ना आहार का विश्लेषण है और दूसरा करके हैं अति अति अति अति अति अति अति अति अति लवण मतलब खट्टा अम्ल जो ब्रम चाहिए कभी खाने की नहीं चाहिए तो आया न, के लिए, के लिए, के लिए आ रुख्षी। रुख्षी जो वास्तवित करते हैं जो दूसरे हाथ इसमें एक अंश बिपुल न हो जैसे आपका चना सावाना सावाद ये सभी कैसे आगे आपका वृक्ष आठ तो मतलब जनन करने वाली जनन करने वाला जो तो है है, तो मतलब उचित से शरीर की प्रकृति को देखकर उचित मात्रा में सब ले सकते हैं पर अति नहीं लेना चाहिए चाय पीने वाले ऐसे है अति उसमें पीते हैं ठंडा करके कोई चाय पीता है और फिर चाय को नफा है मध्य है चाय किसी भी स्थिति में कमी की सीमा नहीं चाय करें कैसा होता है अब आप अभी तक की चाय बगान से ले आइए उत्तर लाल को बिंद नहीं सकता है स्वाद बदल बनाने के लिए कभी भी शक्ति आदि नहीं चाहिए अति के लिए तो, तो वाले अच्छी अच्छी अच्छी अच्छी अच्छी अच्छी करने वाले अपनी और दाह करने वाले आहार होते हैं हैं ये स्वाद की बात कितनी आई है राजस मनुष्य में आई व्यक्ति स्वाद की गुण करती है लवनाषण मास्केदार कहते हैं अति सभ्यता कटुवादी तत्व है ना कि कटुवादिशु सर्वत्र आदि सभी में अति सभ्यता अन्वय करना चाहिए जो क्या आदि आदि अन्वय का अति सभ्यता अन्वय करना चाहिए तो कैसा है अति कसु अतिशीक्षण लमड़ा बिता है ये कहते क्ष और आमय मतलब रोग को प्रदान करते हैं इसलिए क्या कहे जाते हैं दुःख शोका प्रदा में प्रदाह तो में पहले क्या करते हैं फिर चमड़ा की खतरी में जो चमड़ा काटते हैं ना कटने पर जाता है उसको मिलाते करने के और अब तो, दिण दिण तो, दिण दिण तो वो जो है वो रूपी देने लगे किसी भी प्रकार के लोग ऐसे में कुछ तीन वर्ष पहले हिसाब सुना था केदारनाथ ने उन्हें नेपाल से जल्दी समझाती जाए थे और वो केदारनाथ ने भी बिना थोड़ा ठंडे में स्नान करम जल्द स्नान नहीं किया उन्होंने और भोजन में कभी भी वो सब्जी और ये दाल मीठे नहीं थे केवल चावल जो थे अच्छा लेते थे वो कभी भी ये आम लवन नहीं खाते थे वो कहते थे लेकिन अच्छी लाइन उचित मात्रा में ले सकता है अधिक नहीं जाता अब देखेंगे आगे याद याद दख दख अब ये काम में से यामयाम कष्ट करते हैं भाष्यकार मतलब कम पकड़ना भोजन को ठीक से पकड़ना चाहिए रोटी जो है ना प्रया करना चाहिए जरूरी नहीं है जो आटा अच्छी तो तो तो तरह लगा दो अच्छी तरह पकाया गया भोजन बिना नमक बढ़िया बनाना चाहिए या तो यहाँ पर क्या मन सबको लाते कम पकाया हुआ आना पकाया हुआ इस गति रसम तक रस भी क्या है रथ रहित तो वो उसमें आया था शासिक रख गया है रासायनिक खादों के प्रयोग से जो है स्वाभाविक और जिसमें स्वाभाविक दीर्घ काल पर भी वस्तु रखी रहेगी तो भी कैसी हो जाएगी रतरोधयुक्त पूछ कर्क है दुर्गंध युक्त और कभी सुगम करके बात क्या अमृ्यम क्या अमेठ्यम अति ये पहले करना कन्यातयानम रचरसमुषित क्या उठम क्या अमेध्यम क्या भोजनमेध्यम और तामस प्रियम लगायेंगे दुर्गंध युक्त और जूथा उतम बचा क्या सूझा और क्या अमेध्यम अमेध्यम करते हैं है कहते हैं जो तो यज्ञोपयोगी हो भगवान की आराधना के लिए उपयोगी जो, जो भगवान तो तो को लेकर भोजन का हिस्सा उपयोगी वाले तो मन को जो कहा गया है ना उसी से मैंने होगा ना क्या उसी ये सब क्या है आहार में या लहसुन प्याज खाने वाले उसको खाकर कुछ दिन देखें कुछ दिन करके देखें स्वयं दोनों ही परिस्थितियों में अनुभव करेंगे प्याज ना खाने के समय में उसका शरीर के लिए ठीक है जो चारवाग बुद्धि वाले है जिनको केवल शरीर ही देखना है तो खाए जिनको शांति चाहिए सुख चाहिए तो वो उनके मन की भी तो जो है अमे जम करके अयोध्य अभी लगा है ना अभी तो लगेगा और अमेर भी जो भोजन अमेर भी जो भोजन है तो यह यहाँ पे करना सर्व काम करियम वह तामक मनुष्यों को फ्री होता है तो अब इसको फ्री होता है ना चामक मनुष्यों को फ्री है किया यात्रा या कम मतलब कम पकाया हुआ अब क्यों किया यादयान का एहसास पहुंचा <स्थित> तो <स्थित> है क्या जिसको रखे हुए कुछ पहाड़ भी दिखाए नहार चौबीस घंटे में कितने प्रहार रोते अष्ट अच्छा तो मतलब या तो यान का सीधा चीज होता है जिसको रखे हुए खुद जीत जाए तो ऐसा तो क्यों नहीं किया बताते कि तो हैं क्यूँकी निर्वीर है की वो दिन रहित या सामर्थ रहित क्योंकि सामर्थ रहित भोजन का गत रस शब्द ऐसी कथन हो गया ध्यान लेना जो रस रहित होगा वो सामर्थित हो सकता है क्या क्यूँकी सामर्थ रहित भोजन का गतरथ शब्द ऐसी कथन हो गया है तो जो जिसको रखे हुए कई पहर बीत जाएंगे वो कैसा सामर्थ रहित होगा सामर्थ रही होगा जिसको रखे हुए कई बाहर बीत जाएंगे वो सामर्थित नहीं होगा सामर्थ रही होगा और जो सामर्थ्य रहित को गदगर शब्द दिया है इसलिए यात्रा शब्द से वो सामर्थ्य रही के कहना इस नहीं है देर तक का रखा हुआ भोजन करना नहीं यात्र का धनम पक्म क्योंकि रही सामर्थ रहे हैं रसिशर्थ है दुर्गंधम दुर्गंधम मतलब दुर्गंध से युक्त और परुषितम पर क्या होगा हसी और बाकी किसे कहते हैं तो भक्तिधारण भगवान बताते हैं पक्क रात्रिक राष्ट्र का की पकाया होने पर रात्रि भी रियाने पर जैसे लोग सोचते हैं दोपहर शाम को दे दिया जाए लोग है नहीं है बाकी एक रात बीचने पर होगा सुबह बनाया हुआ शाम तक आराम से काम हाँ गर्मी के दिनों में यदि वो दुर्गंध आ गए खराब हो जाए तो नहीं खाने लेना जो कच्चा बोधन बोती है ना मिठाइया हो गया है तो गिर सकता बोटी ज्यादा चल जाती राष्ट्रीय है बाकी रात्री क्या कहते हैं राष्ट्रीय ये रात जो की पकाया जाने पर राष्ट्रीय का व्यवधान होने पर कैसा होता है उस सिस्टम उस सिस्टम अपीच उस सिस्टम का सद गुप्त सिस्टम अभी खाने से तीस बचने पर खाने से फिर प्रश्न है सर लोग क्या करते हैं कि खाली मोटा इनको फिर ठीक नहीं है उसमें कुछ अठा लगा नहीं है तो वो भूत फिर उस पात्रों में भोजन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा वो शामस आ जाएगा बढ़िया मिट्टी लगा के मतलब ये खाली बटन को कभी भी चाहे दूसरे बच्चों उत्सित हो यदि हमारे पात्र शुद्ध नहीं है तो उसको भोजन कैसा हो जाएगा अगूठा किसी को लेना नहीं चाहिए और भागवत में तो तो जो आया है कि नरत इसमें जो है ना महात्माओं का उत्कृष्ट भोजन किया तो उनकी बुद्धि निर्मल हो गई है तो वहां पर जो है वही बना है ऐसा देखना अवैध भाष्यकार अय्ञाध्यम मतलब अयज्ञोप योगी है ना यज्ञ में जिसको अर्पित किया जा सके ईश्वर की आराधना में जिसको अर्पित किया है सके वह भूल यहा है और ऐसा भोजन ऐसा भोजन काम <स्थासित> है हम क्या मित्र आदेश होगा पूछताछ नहीं कर पाएगा लड़ाई झगड़ा करते हैं वही काम भोजन हो आपकी संकट वाले जो करते हैं से से तारे तारे तारे तारे तो ये किया है जिसे अब तीन कहा जाता है इसके तीन जाते हैं, ये समान से यह यह एव एव इति इति फलाकाका यहाजलाका युज्ति मन सहत्क ये मन सही यद्यम एवं मन साम आकांक्ष आ फलाकांक्षा यादव एवं मना साम करना ही चाहिए या आराधना करनी ही चाहिए है नज्ञ करना ही चाहिए इति तरह इस भाव से यज्ञ करना ही चाहिए इस भाव से मना समाधाय मन को एकाध करिए यज्ञ करना ही चाहिए इन भाव से मन को लगा कर आप भी हलना चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा हलना चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा विधि विष्ठा या यज्ञ विधि विस्तार कहते हैं की विधि विधि के बीच सास बिजली के बीच या जो यज्ञ किया जाता है सास बिजली जो यज्ञ किया जाता है सास बिजली के बीच और कैसे मनुष्य के द्वारा किया जाता है खलना चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा तो फल ना चाहेगा तो क्या समझ कर करेगा ये यज्ञ करना ही चाहिए ईश्वर की आराधना करनी ही चाहिए ये कोई प्रभावित नहीं है मतलब कर्तव्य करना ही चाहिए यज्ञ करना ही चाहिए इस भाव से मन को एकाग्र करके खलना चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा सात्व दि से बीच जो किया जाता है सात्विका हुआ यज्ञ कैसा है वो सात्विक है अंताकरण की निर्मलता होती है सुख शांति प्राप्त होती है आप हला आप भी फल चाहने वाले मनुष्य यदि कर सास चोर और सास विधि सास विधि का देवी सा जो यज्ञ किया जाता है इस जैसे निर्भर के मनुष्य दिया जाता है यज्ञ देवी थी यह यद्य में का अर्थ बताते हैं यज्ञ स्वरूप निर्वर्तनम एवं कार्यम यज्ञ स्वरूप को संपन्न करना ही कर सकते हैं यज्ञ स्वरूप को संपन्न करना ही कर कर्तव्य है यज्ञ को संपन्न करना ही कर सकते हैं इस भाव से मन को एकाग्र करके इस भाव से मन को हमारा कर्तव्य इसलिए कर्तव्य कर रहे हैं अनिल ना अनिल पुरस्कार कर्तव्य अनिल के द्वारा मुझे और कोई फल प्राप्ति नहीं करनी है इस के द्वारा मुझे और कोई पुरस्कार नहीं करना है तो क्यों करना है भाई कर्तव्य माना कर्तव्य भी तो बहुत अच्छी तरीके होते हैं इसलिए निश्चित ऐसा है निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है साक्षरता यज्ञ की ओर से कहा जाता है ऐसा जो है ना जे बीजेपी तो उपलक्षण है जिसने शुभ करने हैं साफ भी करने है तो सबने घर देना है ना और तो permitted है आगे लिखेंगे अभी संहारम कलम तब हारम के लिए एक देते हैं बड़ा शीर्षक हम दिव्यदासम अभी हम आए कुछ क्षण अभी का نهايه हम संहारम अति क्या एवं यत संहारम अति क्या एवं यत इजदे हर रेखा तम यज्ञम वृद्धि राजम अन्लेखने यस यस यस तो है भरत सु भरश्रेष्ठ फलम अभिसा फल अभीसा दिखा दी यजते जबरल तो भरत फलम अभिसा दिल यते भरत किंतु हे भर श्रेष्ठ फल अभिसंध्याय की फल को उद्देश्य करके फल की इच्छा करके क्या दंगी और दंग के लिए भी पाखंड के लिए भी लोग जाने की कुछ कर रहेगी जैसा काम करो लोग जाने कुछ कर रहे हैं दंग के लिए क्या है पाखंड के लिए हवा के लिए क्या और दम के लिए भी यह जो भी किया यदि है यह भी कर जो किया है है आया यज्ञ को इच्छा तो और दूसरा क्या उसे है उसे दिखाना है अभि समझाई का उद्देश्य फलम फल को उद्देश्य आया है ना मंत्र से रही तो विधि से रही इसलिए का तो है यथा छोटी सात विधि से विपरीत सात विधि ऐसी जो उसमें विधान है करने का उसके विपरीत करना शुरू कर दिया लोग ठीक ठीक जो है ना अध्ययन नहीं करते हैं तो, तो, तो है। अन्नदान से भी अन्नदान से हाँ यदि में अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार है ना सामर्थ्य के अनुसार बहुत ज्यादा मतलब है ना जहाँ इसका अर्थ है की विधि से विक्री से दक्षिणा से रही सदस्यो जिन ब्राह्मणों से यज्ञ कराया जाए उनको तो पर्याप्त दक्षिणा देनी चाहिए कोई पर्चा नहीं करना चाहिए अपना कमाते ब्राह्मणों को थोड़ा पड़े लोग दान में अच्छी वस्तु का दान करना चाहिए कपड़ा देते हैं तो ये नहीं कि हम जैसा कपड़ा पहनते हैं उसे खिला उनको दे नहीं हम जैसा पहनते हैं उससे अच्छा ग्रामों को देना चाहिए है ना हम जैसे जिनसे दिनों ने आकर कर्म किया है और एक दिन में हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ना ज़्यादा उनको देना चाहेंगे स्टेट कमाएंगे तो कल ज़्यादा देंगे ब्राह्मणों को ज़्यादा देना चाहेंगे दो वस्तु स्टेट और एक नौ दिल्ली से से से से से से रही, रही, रही, रही मतलब का अर्थ है देखो भोगली है इसमें नश्मिन न सिस्टम कर्म निसदान नहीं दिया गया है कि ठीक है जिसमणों को अन्नदान नहीं किया गया है उस यदि को क्या करेंगे ब्राह्मणों के लिए अन्नदान गया हो मंत्र बताते हैं मंत्र कंध करते हैं मंत्र काम मंत्र का बल्कि मंत्र को स्वर और वर्ण का उपलक्षण भी मान लिया राष्ट्रदार ने मंत्रता स्वरता अच्छा गर्णता भी उत्तम अच्छा मंत्र कर मंत्रता भी उत्तम मंत्र का क्या मंत्रता अच्छा अच्छा ठीक है ऐसा करना जो यज्ञ मंत्र से रही स्वर से तो रही तो वर्ण से रही ऐसा करेंगे कुछ मंत्रों का प्रयोग ना करे तो मंत्र से वही हो और कुछ मंत्रों का प्रयोग किया कुछ का ना किया तो मंत्र से वही हो गया ठीक से उदाहरण नहीं किया तो स्वर से वही हो गया चयन करते मन से नहीं थी उच्चा जितनी दक्षिणा कही गई है उस दक्षिणा से हो गई श्रद्धा जो श्रद्धा से, से रही जग्ञ को सामक कहा जाता है मतलब समुद्र करते हुए समुद्र से संपन्न होने वाला कहा जाता है अधिकारी जिसके तीन प्रकार का तीन वेग होंगे आर्जम ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य तथा उच्च देव दुज द्विश में पर है है है ना का है ना तो जो तो के के ना के के बाद हो जाती लेकिन लिए देवता ब्राह्मण गुरु और दुद्वान की पूजा मतलब तो सम्मान करना देवता दुध गुरु और विद्वान का सम्मान करना जिसका सम्मान देवता का विध का गुरु का और विद्वान होता है भगवत भक्ति भी ले सकते हैं ना जिनकी भगवान की पूजा करना तो मतलब सम्मान करना सौ मतलब पवित्रता से रहना गाय और आप धन कर दोनों प्रकार चंदो से करें और गाय जो सोच है ना मिट्टी पानी ऐसा दोनों प्रकार की सोच रहना आजीवन कर हमेशा रहना प्राय देखा जाता है अपने ही सरल को क्या क्या है ये तप है ये पत्ती श्रेणी में है जान में है ना ये पत्ती श्रेणी में है और वो क्या है वो जो कुकृता है ना अपने को बड़ा मारना वो तप नहीं है बड़ा पाप है देव दी, गुरु और विद्वान का सम्मान करना पवित्रता तरंसा ब्रह्मचर्य और जो अष्ट आठ प्रकार का मैथुन होता है उससे ठीक विपरीत क्या होता है आठ प्रकार का होता है और आठों प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए नवम नियम मान लेना चाहिए दूर रहिएगा जितने रहे तो कितना भी होते हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना कुछ भी होता दूध बिक्री रहती है ब्रह्म तो दे क्या अहिंसा ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये संबंधी सम्बन्धी तत्व शरीर संबंधी क्या लेना है देवाद गुरु प्राध्यानाम इनकी पूजा मतलब सम्मान को क्या कहेंगे? गुरु करेंगे पवित्र था आदिम का सर का ब्रह्म अहिंसा क्या शरीर निर्वर्तम शारीरम शरीर से संपन्न होने वाले खूब तो शारीर सबसे शरीर से संपन्न होने वाले सबको तो क्या कहते हैं शरीर जिनमें प्रधान है ऐसे सभी कार्य करने है ना तो अस्कार से ले लेना क्या है आपका देह अक्सर इंद्रिया नहीं दे तो शरीर आ गया ना तो शरीर जिनमें प्रधान है ऐसे सभी कार्यकरण और तड़का आदि के द्वारा सात साधी कार्यकरण है ना तो कार्य मतलब हो गया यहाँ पर कुछ तो सब नहीं कर गया है ना इसी प्रयास कार्य के जलस्करण ऐसा कुछ लेना लगाएंगे शरीर यही प्रधान है ऐसे सभी कार्यकरण और तड़का आदि के द्वारा साध को कहा जाता है जी कर देखे तो हेतुआ इस प्रकार आगे कहा जाएगा शरीर तो प्रधान है और इंद्री का उंगलियाँ भी है उसमें कर्ता कर सब कुछ है न उसमें क्या कहते हैं सब में भी इंद्री लोग उपयोग है ना हमको प्रधानता देती है शरीर की अब देखने में ये अच्छी बात है ये कब तो आसान है ना जो भी सबका सम्मान करना पोषण आगे रहना तरलता रहना है आगे देखिए आप शरीर से होने वाला तब अगर वाण में आवश्यकता नहीं है नहीं है तो सकता उनके लिए भगवत गीता है के लिए वह उच्य वाक्यम अन्वेदक सकृत यदाक्यमेदक सकृत अच्छास्वाध्या स्वाध्या वाणी वाण मयम तब वाक्यम अनुकर्म वाक्यम काम का वास्तव्य में वास्तव में किया अदुख कर्म वैसा इसका सोचा किसी ने उन्ग्न करने वाला ना हो मतलब किसी को दुख करने वाला ना हो जो वचन दुख देने वाला ना हो और कैसा हो सत्य हो झूठ बोलने से लगे किसी को सुख मिलता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए न हो और तथा हिटर हो क्या है की तत्काल अच्छा लगे और हितर मतलब परिणाम में बाढ़ मतलब क्या है तत्काल लगे और आगे भी उसके लिए हित ये नहीं अभी बोलते आपके लिए लग गया कर तो तो और ऐसा करने तो हो और हो, हो, हो, हो। तथा वेदों का हिमों का अभ्यास भी वाण में तक कहा जाता है वाण में तक एक अपील किया है जो जो है ना के अभ्यास की तरह गीता का अभ्यास कहा जाता है वाणी होने वाला तक कहा जाता है वाणी की प्रधानता है वाणी की अंग्रेक का है प्राणी नामेकर्म का अधिक दुख देने वाला ना हो प्राणियों को जो वचन प्राणियों को दुख लेने वाला ना हो वाक्य सत्यम प्री कम सहयत सत्य हो, हो, हो। कर, फ्री, करत करते हैं प्रोत्त होते मतलब दृष्ट अर्थ वाला प्री है और अदृष्ट अर्थ वाला वचन हित है वाला वाला जिसका प्रत्यक्ष दिखाई दे ना उस फलन को क्या कहेंगे वाला मतलब प्रत्यक्ष प्रियोजन वाला प्रत्यक्ष फल वाला वचन क्या हुआ प्रिय और अदृष्ट अर्थ मतलब अप्रत्यक्ष फल वाला वचन कौन हुआ इसका फल भी प्रत्यक्ष मतलब परिणाम प्रत्यक्षल वाला प्रिय बचन और प्रत्यक्ष बचन अब देखेंगे अनुद्वेग वाली धर्मो के द्वारा वाक्य को विशेषित किया जाता है वाक्य है विशेष और सभी विशेषण है और अनुद्वेगर सत्यत्व प्रियो हित ये सब क्या है को अनुवेग कर सत्य प्रियव और हित्व बीच विशेषण है वाक्य के अनुवेक धर्मों के द्वारा वाक्य को विशेषित किया जाता है वाक्य को विशेषित किया जाता है या अनुवेगर्मो के द्वारा तो वाक्य को विश्लेषित किया जाता है ठीक है आ, और आगे लगाएंगे और श्लोक में क्या आया है ना प्रत क्या तो क्या क्यों आया है तो बताते हैं क्या शब्द सभी विशेषण लोग धर्मो का समुचय करने के लिए क्या शब्द सभी विशेषण रूप धर्मों का समुच्चय करने के लिए है मतलब सभी विशेषण रूप धर्म एक साथ रखने चाहिए वाक्य में अनुकृत सत्यक्त रहना चाहिए अनुकृत सत्यत्व प्रियत्व चारों एक साथ होना चाहिए एक की भी न्यूनता होगी यदि तो वह वाक्य वन हुए कपृणी में लिंगा वह वाक्य वन हुए तो पृथ्वरी में निमाएगा एक की भी न्यूनता रहेगी वाक्यकाल इसको समझाते है पर प्रत्यायनार्थम की दूसरे को बोध कराने के लिए दूसरे को किसी अर्थ कि का बोध कराने के लिए प्रयोग किए गए वाक्य में प्रत्यायनार्थम का तो बोध कराने के लिए दूसरे को किसी अर्थ कि का बोध कराने के लिए प्रयोग किए गए वाक्य में तो सत्य की का नाम है ना दोनों अंतरिक्षाण प्रत्यक्ष So, исhaaban, Sartre, sporka, haina, तो ही ना और उसके में तो बाद प्रत्येक सत्य सुप्रिय तत्व और अंगे समझे किसी दूसरे को किसी अंत का बोध बनाने के लिए किए गए वाक्य में सत्य स्वप्रिय श्री तत्व और अंगेक तत्व में क्या हुए ना मतलब किसी एक से दो से वक्र भी अथवा तीन से यदि हीन है, यदि तीन से हीन हीन हीन है, है, है मतलब से से या तो तीन से हीन है। ही वाक्य तो हीनता हीन तो किसकी दूसरे को किसी अर्थ का बोध कराने के लिए उपयोग किए गए वाक्य की सत्य सक्रिय और अनुवेक कर तुम्हें एक दो अखवा है एक दो अखवा है किसी है? कि कर लेनता है, तो है। यदि लगा है ना, तो नीति दूसरे को बोध कराने के कर लिए प्रयोग किए गए किसी वाक्य में सत्य प्रिय तीस और अनदेख तुम्हें यदि एक दो और तीन की हीता है या एक दो और तीन की कमी है किसने वाक्य नहीं सद वांगमय तपा ना तो वह वांगमय क्या एक से नहीं हो चाहे वो तीन से नहीं हो या दो से नहीं हो या एक से भी रही हो तो वांग में तक ही कहा जाएगा अब इसको वाक्यकार समझ जाते हैं यथा सत्यवाक्य जैसे सत्यवाक्यकार वाक्य कैसा है सत्यवाक्य तो सत्यवाक्य है तो सत्य तो उसमें है ना अब इसे शाम से सत्य को छोड़कर और ले लेगा प्री शाम से क्या लेना है मतलब प्रियव और अंगेख कर प्रियो अदी सत्यवाद किसी प्रियव हितत्व और अंगेक में एक ऐसी दो ऐसी अथवा तीन से छीनता होने पर एक से दो से अथवा तीन ऐसी हिंसा होने आरोप में तकस्तना वांग में प्रकस्त नहीं रहता है उस वाक्य का यदि तो व्यद में तक होगा तो उसका वांग में प्रकस्त होगा जैसे सत्य वाक्य का प्रिय तो एक दो अथवा तीन से हिंसा होने आरोप उस वाक्य का वांग में प्रशस्त नहीं होता है नौका वाक्य वही होता है तथा उसी प्रकार की वाक्य का भी वाक्य है तो इतने आ, तो इसलिए शाम सामने फिर क्या लेंगे पे ये तो सत्यस्विक और अंगेद कर सत्य अंग्रेज कर उसी प्रकार की वाक्य में वाक्य में भी सत्य तो, और अंगेद करत्व में एक अथवा दो की हिंसा होने एक दो अथवा तीन हैं यहाँ पर तो लग जाएगा कि उसी प्रकार का ऐसी एक दो अथवा तीन ऐसी या एक दो अथवा तीन ऐसी उस वाक्य तो वांग होता है तथा उसी प्रकार से हिट वाक्य रहेगा हित से यहाँ पर हित हित कर वाक्य होगा तो इसमें इसम से क्या लेंगे बोलो सत्य वाक्य में भी अन्य एक दो से अथवा तीन से बीस होने पर जीत चुका था फोन होगा वाक्य है ना सीधा लगा लो इतरे शाम मतलब उससे क्या लेंगे यहाँ पर अनुवेद कर एक दो अथवा तीन से रही हित वाक्य का भी ऐसा है तपस्थ नहीं कर सकते हैं किसी प्रकार इससे पहले कर सकते हैं तीन गुना तक कपात खुना हुआ तक कौन है खुना हुआ तक कौन है तो बता सकते हैं यद वाक्य में सत्य वाक्य सत्य है अनुवेद कर है मतलब दुख देने वाला नहीं है है और है चलेगा यद वाक्यम हम जो वाक्य सत्य है और फिर ये जो लेंगे यद वाक्यम अनुद्रम यद वाक्यम कीद वाक्यम सत्यम यद वाक्यम अनुवेद करम याद वाक्यम सीएम तद वन परम सतः वाणुमय परम स वाणुमय होने वाला पर, है? ऐसी होने वाला करम कथ है एक उदाहरण लिया यथा शांतो भव शांत शांत होने हो जाओ मतलब से, काम आदि विकारों से रहित हो जाए। शोर मचाना बंद कर दो फाल प्रवृत्ति बंद कर दो अंदर से शांत हो जाओ शांत हो जाओ यथा वक्त शांतो भो यथा हे शांत हो जाओ स्वाध्याय का योगम अंतुष्ट स्वाध्याय और योग का मुख्य कर स्वाध्याय का मतलब वैसा करने से तेरा करना होगा, ये वाक्य कैसा है करते हैं, सत्य है, है और सकता है प्रसंखी व्यक्ति के लिए हो सकता है अब देखना स्वाद क्या कि वेदों से विधि के अनुसार भी भी ना कि के के अनुसार अनुसार का का का अभ्यास अभ्यास और वांग में तक कहा जाता है करना गुरु से Mm -hmm. For them, for us, for the kids, for the child, for the mother, for the father, for the children, for the nation.